तुझे ना समझ मालूम पड़ती है कि मैं ना समझ तो मैं ना समझ हूं ये तो तुम्हारे दिल में एक खुदकन है खुदकन दाल पकाता है ना दाल आप लोगों ने देखा ही होगा पानी खोलता है कि नहीं दूध खोलता है दाल खोलती है गर्म पानी में तो खुदुरुदुर होता है ना उसमें खुदुर खुदुर तो जैसे पकती हुई दाल में खुदर खुदुरुदुर होता है ऐसे तुम्हारे दिल में मैं अज्ञानी हूं मैं दुखी हूं मैं मरने वाला हूं अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा मैं मर जाऊंगा ये तुम्हारे दिल में खुदर बुदर होता है मैं दुखी हूं ये भी एक दिल की एक दिल की खुदर खुदर है वो, मैं दुखी हूं क्योंकि सो जाने पर वो खुदर बुदर कहा चली जाती है वो कहीं दुख कहां भाग जाता है तो मैं बेवकूफ हूं क्या यह भी दिल की एक खुदर बुदर है मैं अज्ञानी हूं बेवकूफ मैं ना मैं अज्ञानी और मैं मरने वाला हूं यह भी एक दिल की खुदर बुदर है तो देखो तुम इनको जानते हो साक्षी हो इनको साक्षी हो माने गवाह हो तुम्हारे दिल में एक बार आया कि मैं तो मरने वाला हूं एक बार आया कि हा अरे मैं बड़ा दुखी हूं एक बार आया तुम्हारे दिल में कि मैं तो बेवकूफ हूं ना समझ हूं हूं तो ये तीनों तो तीन बार आए और ये तीनों खुदकन को तुमने देखा तुमने जाना तुम तीनों के गवाह हो तो तुम तीनों से न्यारे हो आ, तो जब सज्जन बोले कि मैं तो महाराज अज्ञानी हूं तो बोले कि तुम अज्ञानी नहीं हो मैं अज्ञानी हूं ऐसी जो लहर उठती है ना तुम्हारे दिल में तुम्हारे दिल में एक लहर आती है कि मैं अज्ञानी हूं हर समय थोड़े देता है क्यों कि तुम्हारे दिल में किसी के हर समय रहता है कि मैं अज्ञानी हूं और कभी कभी आ जाता है, है? तो हर समय रहता है कि मैं मरने वाला हूं कहीं कभी कभी आ जाता है तो हर समय तुम्हें आता है कि मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा हर समय रहता है कि नहीं कभी कभी आ जाता है तो ये तुम्हारे दिल के सरोवर में कभी गंदली और कभी साफ लहरें उठा करती हैं लहरें और तुम वो प्रकाश हो जो इन लहरों को देखते हो तुम वो ज्ञान हो वो चेतन हो तुम वो प्रकाश हो जो इन उठने वाली और पटने वाली गिरने वाली लहरों को देखते हो तो असल में तुम अज्ञानी नहीं हो अज्ञानी के गवाह हो साक्षी हो तुम मरने वाले नहीं हो मरने वाले के गवाह हो तुम दुखी नहीं हो तुम दुखी के गवाह हो गवाह माने इसी को वेदांति लोग साक्षी बोलते हो साक्षी माने गवाह जैसे सड़क पर से कौन आया कौन गया एक आदमी बैठे बैठे देख रहा है एक और अताई चली गई एक मर्द आया चला गया एक आदमी सिर पर टोकरी लिए आया चला गया एक आदमी मोटर में आ चला गया और वो देखने वाला जहां का तहां बैठा है ज्यो कहते हो इसी प्रकार तुम्हारे दिल में तरह तरह की जो लहरें आती रहती हैं दिन भर में एक बार आया मैं पापी हूं तो एक बार आया हाहा अच्छा काम हुआ पुण्य आत्मा हूं एक बार मन में आया कि हाय हाय मैं बड़ा दुखी हूं दूसरी बार मन में आया कि मैं सुखी हूं एक बार मन में आया मैं नरक में जाऊंगा एक बार मन में आया मैं स्वर्ग में जाऊंगा एक बार मन में आया मैं नासमझ हूं एक बार मन में आया मैं बड़ा समझदार हूं ये सब दिल में तरंगे वृत्तियों की तरंगे उठा करती हैं ये वृत्तियों की तरंगे हैं जो दिल में उठा करती हैं और ये उठती हैं और चली जाती हैं और तुम इनके साक्षी एक रहते हो तो को हम विचार करो कि मैं कौन हूं जो दिखता है मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं वो हो तुम कि जिसको दिखता है वो हो तुम जैसे घड़ी हो तुम कि घड़ी देखने वाले हो तुम ए? ऐसे मन में ये जो लहरें उठती हैं वो हो तुम कि इनको जो देखता है सो हो तुम तो हम विचार करो मैं कौन हूं देखो मैं वानिया हूं ये भी एक लहर है और मैं ब्राह्मण हूं ये भी एक लहर है बोला मैं गृहस्थ हूँ ये भी एक लहर है और मैं साधु हूं ये भी एक लहर है मैं हिंदू हूँ ये भी एक लहर है मैं मुसलमान हूं ये भी एक लहर है मैं मनुष्य हूं ये भी एक लहर है और मैं देवता हूं ये भी एक लहर है बोला और मैं मरने वाला हूं मैं जड़ हूं मैं परिच्छिन्न हूं मैं दुखी हूं यह भी एक लहर है मैं सोता जागता विचारता हूं यह भी लहर है हाँ। और इन सब लहरों में जो एक रस है ना, वो अपना मैं है अच्छा देखो रात और दिन के रूप में काल का चक्र घूम रहा है और पूरब और पश्चिम के रूप में दिशाएं फैली हुई हैं है? और कण से एक अणु से महान और महान से अणु होता रहता है और इनका जो जानकार चेतन है वो काल नहीं है काल का साक्षी है वो देश नहीं है देश का साक्षी है वो वस्तु नहीं है वस्तु का साक्षी है और वो साक्षी देशकाल वस्तु से परे अखंड ब्रह्म है को तो हम अपने बारे में विचार करो मिनटों में सारे दुख मिट जाए हो को तो हम कथम इदम जातम को तो वही करता से विद्यते अच्छा ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ये कहां से निकली देखो सोते समय सारी अज्ञान में लीन हो जाती है और जागते समय सारी अज्ञान में से निकल जाते है। ये तो रोज देखते हैं नो तो अज्ञान के पीछे जो चैतन्य बैठा हुआ है उसी में अज्ञान के द्वारा ये सृष्टि उदय होती है और अज्ञान के द्वारा ही विलय होती है और इसमें अज्ञान है ही नहीं कहां से पैदा हुआ ये किस ईश्वर ने इसको बनाया इस पर विचार करो वो ईश्वर यहीं बैठ करके सृष्टि को बनाता है अपने आप में बैठ करके सृष्टि को बनाता है और अपने आप में बैठ कर सृष्टि को मिटाता है को वही करता से इसका कर् करता कौन है उपादानम किमस्ती हो विचारस्ो यम ईदृश उपादान किमस्ती उपादान कारण क्या है उपादान क्या होता है उपादान कारण ऐसे होता है जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो क्या चीज हाथ में लेकर के उससे घड़ा बनाता है माथिक उपादाय जत उपादाय कार्यम निर्मी है जिस चीज को अपने हाथ में लेकर के वो घड़े को बनाता है अच्छा जब कपड़ा बनाना होता है तो क्या चीज लेकर के कपड़े को बनाते हैं सूत वो सूत उपादान है उसी का ना उपादान है, है? अच्छा जब नारायण समोसे बनाते हैं तो किस चीज से बनाते हैं है? <laughs> बर्फी बनाते हैं तो किस चीज से बनाते हैं है? <laughs> वही चक्कर शक्कर उपादान है बर्फी में पेड़े में पेड़े में खोया उपादान है खोया उप जिस मसाले से चीज बनती है उसको बोलते हैं उपादान उपादान माने उस चीज में रहने वाला मसाला <laughs> घड़े को तोल लो कितना वजन है बोले शेर पर एक किलो मतलब एक किलो उसमें क्या है घड़े की शकल एक किलो है शकल में तो वजन होता ही नहीं अच्छा तो घड़े के नाम में एक किलो है नाम का वजन एक किलो कि घड़े के नाम का कोई वजन नहीं होता और घड़े की शक्ल का कोई वजन नहीं होता घड़ा बना रहे तो एक किलो और फूट के खपरेल हो जाए तो भी एक किलो और पीस के माटी बना दो तो भी एक किलो वही जो एक किलो उसमें है ना उसका नाम है उपादान सारी धरती पड़ी हुई है उसका नाम उपादान नहीं है जितना कार्य में अनुगत है माने घड़े की शक्ल में जितनी मिट्टी है उतनी मिट्टी ही उस घड़े का उपादान है अब देखो कि ये जो दुनिया बनी है इसका उपादान क्या है ईश्वर ने पहले कौन सी चीज उठाई अपने हाथ में और उससे ये दुनिया गढ़ी? बोले कि देखो हम तो नहीं जानते हैं नहीं जानते हो ना तो तुमने ये दुनिया गढ़ी है अब जानो क्या चीज अपने हाथ में लेके हमने ये दुनिया गढ़ी है बोले यही अज्ञान अपने हाथ में लेके तुम तो ये दुनिया गढ़ी है ने? अज्ञान से जो चीज गढ़ी जाती है वो असल में गढ़ी नहीं जाती और ज्ञान से जो चीज मिटती है असल में वो चीज मिटती नहीं है। जैसे ज्ञान से सांप मर गया तो क्या मतलब हुआ कि असल में सांप नहीं था और अज्ञान से सांप पैदा हो गया इसका मतलब सांप है ही नहीं तो ये जो न जानने में से तुम अपने आप को नहीं जानते हो इस तुम्हारे अज्ञान में से इसी अज्ञान के मसाले को तुमने अपने हाथ में लेकर अपने आप से ही ये सृष्टि बनाई है माने अपने आप को तुम पहचानते नहीं हो इसलिए यह सारी सृष्टि तुम्हारे सिर पर सवार हो गई है और अपने आप को पहचान लो तो तुम्हारे सिर पर कोई बोझ ही न रहे सारा बोझा उतर जाए मिनटों में सारे दुख दूर हो जाए सारी जड़ता दूर हो जाए सारी मृत्युएं मिट जाए मिनटों में एक बात जरूर है कि संसार की वस्तुओं में जिसको महत्व बुद्धि बहुत ज्यादा होती है ना अरे हमारा ये न छूटे ये न छूटे ये न छूटे अब तो अब जब वो थोड़ी सी चीज पकड़ के बैठेंगे तो समूचा संसार कैसे छूटेगा पकड़ के बैठे हैं ना पकड़ के बैठे देह को पकड़ के बैठे हैं देह के संबंधियों को पकड़ के बैठे हैं चीजों को पकड़ के बैठे हैं लोग कहते हैं महाराज हम तो वेदांत सोचते सोचते पागल हो गए हमारी समझ में नहीं आता है ना? बेटे के बिना तो बेटे के बिना तो काम नहीं चलता है पैसे के बिना तो काम नहीं चलता है, है? और शरीर में जो पीप भरी है उसको निकाले बिना तो काम नहीं चलता है आप लोग गंदी बात मत समझना इसको ये जैसे थोड़ा हो ना और उसमें पीप भरी हो और निकले बिना उसके दर्द होता हो तकलीफ होता हो ऐसे ये जो संसार के कामी पुरुष हैं उनके शरीर में वीर्घ का पीप भर जाता है और जैसे पीप भरने पर जैसे दर्द होता है वैसे उनके शरीर में दर्द होता है और वो मन में वेग होता है मन में दर्द होता है और थोड़ा फूट जाने पर जैसे आराम मालूम पड़ता है वैसे इन कामी लोगों को संसार में सुख मालूम पड़ता है।, है और कहते हैं कहा मैं देह नहीं हूँ मैं ब्रह्म हूं ये शरीर का फोड़ा शरीर की तीव तो तकलीफ दिए बिना मानती नहीं है वेग तो भरा है वेग तो भरा है हड्डी का मांस का चाम का विष्ठा का मूत्र का और बोले अरे हमको तो ब्रह्म सोचते सोचते ब्रह्म सोचते सोचते हम पागल हो गए तो कहने का अभिप्राय क्या है कि सृष्टि का उपादान भी बनाने वाले भी तुम ही हो और बनने वाले भी तुम ही हो माटी भी तुम ही हो और कुम्हार भी तुम ही हो तो बोले हम कुमार भला माटी कैसे हो गए कि तुम कुम्हार अपने को पहचानते नहीं हो इसलिए माटी हो गए अपने को अगर तुम पहचानते तो तुम ही तुम रहते तुम ही तुम रहते तो ये माने पास से आदान माने उठाना उपादान माने उठाना जिस चीज को उठा करके हम किसी चीज को बनाते हैं या बन करके भी बनी हुई चीज जिसको उपादान करके ले करके रखती है जैसे घड़ा घड़ा बनने पर भी मिट्टी को अपने अंदर रखता है जैसे कपड़ा कपड़ा बनने पर भी सूत को अपने अंदर रखता है वैसे ये जो तरह तरह की दुनिया दिख रही है ये किस मसाले को अपने अंदर रखती है तो देखो वो मसाला ऐसा है जो हमेशा रहता है हमेशा बदल है, में बदल होए उस मसाले में बदल रहेगा वो हर जगह रहता है जगह में नहीं रहता है जगह उसमें रहती है वो समय में नहीं रहता है समय उसमें रहती है वो चीजों में नहीं रहता है चीजें उसमें रहती हैं अच्छा माटी घड़े में रहती है कि घड़ा माटी में रहता है घड़े का नाम रूप माटी में कल्पित होता है घड़ा आधार हो और माटी आधे हो सो बात नहीं माटी आधार है और उसमें घड़ा आधे है और कल्पित घड़ा आधे है वास्तविक तो घड़ा नहीं नारायण तो ये कथम उपादानम किमस्ती हो इस विश्व सृष्टि का उपादान क्या है आप कोई कहानी सुन लो चुटकुला सुन लो और समझ लो कि हो गई मुक्ति थोड़ी देर के लिए हंसने का नाम मुक्ति नहीं है थोड़ी देर के लिए खुश होने का नाम मुक्ति नहीं है थोड़ी देर के लिए शांत बैठने का नाम मुक्ति नहीं है थोड़ी देर समाधि लग जाने का मुक्ति नाम मुक्ति नहीं है मुक्ति तो तब है जब अपने आप को पहचानो तो मैं कौन हूं ये दुनिया कैसे दिख रही है इसको बनाने वाला कौन है और क्या मसाला लेकर काहे के ताना काहे के बाना काहे के बरनी ताना बाना काहे है काहे इस कपड़े में इस जगत जाल में ताना बाना काहे काहे और किस भरनी पर ये बनाया गया है अरे विचार सोयीदृश ये विचार ये विचार ऐसा है तो अब उसी विचार को प्रारंभ करते हैं ना हम भूतगणो देहो ना हम चाक्षगणस्त एक विलक्षण कश्चि विचार सोयीदृश अज्ञान प्रभव सर्व ज्ञान प्रबिलीये संकल्पो विविधकर्ता कर्ता विचार सोहयम ईदृश हम भूतगण मैं एक भूत भी नहीं हूं और भूतगण भी नहीं हूं एक महात्मा बोलते थे इस स्मशान शंकर भगवान का स्मशान चेत पहले ये लोग तंत्र की साधना करते थे तो आधी रात के समय जाके स्मशान में जहां कोई नहीं मुर्दे पर बैठ जाते ऐसा सुनने में आता है कि फिर उनको भूत प्रेत दिखने लगे तो कहीं भूतों के बच्चा हो रहा है तो कहीं प्य हो रहा है तो कहीं ढोलक बज रही है तो कहीं रोशनी हो रही है ये सब क्या है बोले वहां है कुछ है। ये सब नजर का फेर है तो जब तक तुम अपने को देह मानते हो तब तक दुनिया में बड़ी सच्चाई मालूम पड़ती है और जब अपने को तुम ब्रह्म जान लेते हो ये असल में छोटी चीज पर नजर होने से और छोटे माध्यम से देखने पर चीज बड़ी मालूम पड़ती है अब समझो इस मोहल्ले में प्रेम कुटी एक मकान है कि नहीं जिसमें हम लोग बैठे सबसे क्या बढ़िया हाल है क्या बढ़िया श्रोता है क्या बढ़िया बत्ता है अच्छा, ऐसी सकल सूरत है सब लोग बैठे हैं बिल्कुल सच्चा है कि नहीं अब इसको इस दृष्टिकोण से देखो जैसे हम एक बड़े रईस के घर में जाते हैं तो रईस ने दिखाया हमारा ये मकान देखो हमारा आजकल तो अब बम्बई में भी बीस बीस तीस तीस तल्ले के बनने लगे हैं ये मकान है ऐसा मुंबई में तो क्या एशिया में कोई मकान नहीं है एक बार हम मसूरी में गए थे एक सेठ की कोठी देखने के लिए खुद ही ले गए थे हमको सौ मील की यात्रा करनी पड़ी उनकी मोटर में उनकी कोठी देखने के लिए <laughs> मसूरी में मार्बल की कोठी बनी हुई है सारी कोठी मार्बल की उन्होंने बताया हमको कि एशिया में ये जो पहाड़ होते हैं ना हिल स्टेशन जो होते हैं कहीं भी एशिया में किसी भी हिल स्टेशन पर ऐसी कोठी नहीं है जैसी हमारी मसूरी में है ऊपर स्नान करने की जगह कोठी के ऊपर बनी हुई है अच्छा एक नक्शा रखा हुआ है ये क्या है का नक्शा है काहे काहे का सारी धरती का विश्व का नक्शा है अच्छा विश्व का नक्शा है तो इसमें हिंदुस्तान कहां है ये है हमारा जरा सा ये कोना ये सिलोन दिख रहा है और ये नक्शे में जरा सा कोना से जरा सा चार अंगुल का बना है ये हिंदुस्तान है तो इसमें बंबई कहां है ये बिंदी जहाँ रखी है ना मारा यहां और बोले इसमें प्रेम कुटीर कहा है, है? अब लोग सुन जब कोई कहता है ना कि ब्रह्म में सृष्टि नहीं है या ब्रह्म में ब्रह्मांड नहीं है जब ये बात कोई सुनता है तो कहता है क्या बगते हैं हम हैं सुन छाती ठोंक के आ जाता है, है? क्या है कि क्या बचते हैं ऐसी सृष्टि नहीं है हम है देखो धरती के नक्शे में भारत वर्ष चार अंगुल है। और चार अंगुल के भारत वर्ष में बम्बई एक बिंदी हाँ और बम्बई की बिंदी में प्रेम कुटीर नदारत और आप सब लोग नदारत आप सब लोग तो जब उस ब्रह्म की नजर से चीज देखी जाती है जिसमें काल की आदि नहीं और काल का अंत नहीं जो अनादि और अनंत काल है वो काल जिसमें भास रहा है उस ब्रह्म की दृष्टि से जब देखा जाता है तो इस पृथ्वी की कोई उम्र नहीं निकलती है बना ब्रह्मांड की कोई उम्र नहीं निकलती देखो काल में उम्र तो तब निकले ना जब कहें कि काल दस करोड़ वर्ष काल की उम्र है ए? और उसका दस करोड़वा हिस्सा इस धरती की उम्र है ऐसा बोले परंतु जहां दस करोड़ वर्ष ही नहीं है उस काल की दृष्टि से ब्रह्मांड की उम्र क्या होगी जहां दिशा का ओर छोर पूरा पश्चिम का शुरू और अखीर जिसमें नहीं है उस पर ब्रह्म परमात्मा में इस धरती इस धरती का नाप कितना होगा ये कई गज की धरती होगी ये कई मील की धरती होगी जिसका और छोर नहीं है वो देश जिसमें कल्पित है, है? और नारायण जिस आकाश में धरती एक कणा भी नहीं है वो आकाश ऐसी ऐसी कोटिकोटि धरती जिसमें घूमती रहती है और पता नहीं चलता है जिसको वो आकाश जिसमें कल्पित है उस पर परमात्मा में ये धरती कहां है और देखो तुम नहीं हो ये कभी तुमको अनुभव हो सकता है मैं नहीं हूं ऐसा कभी किसी को अनुभव नहीं हो सकता और ज्ञान नहीं है ये अनुभव भी कभी किसी को नहीं हो सकता माने मैं ज्ञान स्वरूप हूं और मैं वही देश का अधिष्ठान और जिसमें अनंत कोटि ब्रह्माण्डों का भी कहीं और छोर नहीं कोई स्थान नहीं अनंत कोटि ब्रह्माण्डों की कोई उम्र नहीं जिसमें अनंत कोटि ब्रह्माण्डों का कोई वजन नहीं अपना ज्ञान स्वरूप मैं वही आत्मा वही ब्रह्म वही शुद्ध सच्चदानंद है तो विचार सोयमी दृश्य अब बताओ धरती के नक्शे में तो इस मकान की गिनती नहीं है ब्रह्म के नक्शे में अगर ब्रह्म का नक्शा खींचा जाए तो उसमें धरती का कहीं पता चलेगा उसमें ब्रह्मांड का कहीं पता चलेगा और वो ब्रह्म अपना आपा है, तो अज्ञान नाहम देहो ना हम तथा ये भूत का बना हुआ शरीर भूत माने जिसका वर्तमान ही न पकड़ा जाए उसका नाम भूत जिसका वर्तमान न पकड़ा जा सके उसका नाम भूत अब आप नोट करो इस बात को इसको समझो अच्छा आप घड़ी में वर्तमान को कभी पकड़ सकते हैं बोले तो एक सेकेंड तो अरे बाबा जब तक मुंह से एक सेकेंड बोलते हो तब तक तो उसका कितना हिस्सा चला गया उस सेकेंड का और नए सेकेंड का कितना हिस्सा आ गया अच्छा दो सेकेंड की संधि आप पकड़ सकते हैं ये घड़ी में जो लकीरें बनी है वो सेकेंड की संधि है काल को काल को कल्पित रीति से नाप रहे हैं कल्पित रीति से।, से अच्छा पूरब पश्चिम की संधि आप बता सकते हैं कहाँ है बोले ये मैं बैठा हूं ये और मैं यहां से उठ के वहां बैठ जाओ तो वहां हो जाएगी हैं? और मैं उठ के यहां से वहां बैठ जाओ तो वहां हो जाएगी हाँ। हमारे शरीर को लेकर पूरब पश्चिम की कल्पना होती है जब मैं शरीर बन करके बैठ गया तब पूरा पश्चिम बनता है पूरा पश्चिम को बनाने वाला मैं हूं और भूत भविष्य को बनाने वाला मैं हूं भला भविष्य को बनाने वाला मैं हू और मैं और यह को बनाने वाला मैं हूं मैं और यह की कल्पना पूरा और पश्चिम की कल्पना पहले और पीछे की कल्पना इनको बनाने वाला इनके बीच में बैठा हुआ ये मैं है और ये मैं अनंत को भी ब्रह्मांडों का जो अनुष्ठान है जिसमें देश नहीं काल नहीं वस्तु नहीं वो ये है ये भूतगण नहीं है ना हम भूतगणो देहो ना हम चाक्षगणस्तथा देह माने क्या होता है संस्कृत में जैसे कई पुर्जे से कोई मशीन बने ना जैसे मोटर है पहिया अलग दुर्रा अलग उसकी बाटी अलग है उसका इंजिन अलग उसके पेट्रोल रखने की जगह अलग बैठने की जगह अलग तरह तरह के पुर्जे जोड़ दिए मोटर बन गई वैसे देह किसको बोलते हैं देह पुर्जेदार मशीन को संस्कृत में देह बोलता है देह उपचय दाने राशि भेद भानमती का कुनबा इधर पीब रही इधर खून रहा इधर हड्डी इधर मांस, इधर चांद इसमें से मैं कौन सा है? है ये मिट्टी का हिस्सा है ना हड्डी ये मिट्टी का हिस्सा ये चांद मिट्टी का हिस्सा ये इसमें खून पानी का हिस्सा इसमें गर्मी आग का हिस्सा है पित्त इसमें आग का हिस्सा इसमें सांस हवा का हिस्सा इसमें अवकाश जो है वो वायु का हिस्सा कि यही तुम हो ये तो तुम नहीं हो अगर तुम तो इससे बिल्कुल न्यारे हो आ, इनके ज्ञाता हो इनके साक्षी हो आ, चैतन्य हो और ऐसे चैतन्य हो जो इनके द्वारा कभी अलग नहीं किए जा सकते ना हम भूतगणो दे हो ना हम चाक्ष गणस्थता अब आगे का प्रसंग कल सुना siendo os monitores novos e tudo para acreditar estaço भाति वन्दे भा प्रपंचो भातिर तमहम सद्गु वंदे पूर्णानंदत्मकूत ना नाहम चाक्षणस्थाक्षण कच्चि विचार सोयीद अज्ञान प्रभव ज्ञानन प्रलीय सकलो विवधकर्ता विचार सोयमीदुपनम सूक्ष्म सद्यय यथव मृदघटादीना विचार सोयी दृश्य जो चीज अपनी नहीं है उसको अपनी समझ ले तो झूठ मूठ की तकलीफ होते हैं ये बात संसार में सर्वत्र देखने में आती है दूसरे के खेत को अपना खेत समझ लो तो लड़ाई होगी ना दूसरे की घड़ी को अपनी घड़ी समझ लो तो लड़ाई होगी तो ये संबंधाध्यास इसको बोलते हैं वेदांत में संसार का अध्यास इसका नाम है जो चीज अपने से मिलती जुलती है उसको अपनी मान बैठना और फिर उसके कारण दुखी होना देखो तो जिंदगी में कितनी बार गलत फहमी होती है कि ये चीज हमारी है उसके लिए दुखी होते हैं बाद में मालूम पड़ता है कि हमारी नहीं है तो ये जो देह है ये किस कारण से मेरा है इस पर विचार करो तो पहली बात तो ये है कि ये हमारी चीजों से बनी हुई हो जैसे हमारे आटे से हम रोटी बनवाए तो कहेंगे भाई हमारे आटे से ये रोटी बनी है तो हमारी है इसके उपादान हमारा है आटा उपादान है और रोटी उसमें कार्य है और बोले चूंकि हमारे आटे से ये रोटी बनाई गई है इसलिए हमारी है तो ये तुम्हारा देह जो है भले लड्डू सरीखा मीठा हो ये चमचम हो रसगुल्ला हो पर इसका मैटर जो है इसमें जो उपादान है वो तो तुम्हारा नहीं है तो ये देह तुम्हारा कैसे है इसमें मिट्टी तुम्हारी है किसमें पानी तुम्हारा है किसमें आग तुम्हारी है इसमें हवा तुम्हारी है किसमें जो अवकाश है वो तुम्हारा है इस पंचभूत से बने हुए शरीर में ऐसी कौन चीज तुम्हारी है जिसके कारण तुम इसको मैं और मेरा बोलते हो विचार करना पड़ता है तो भाई अलग अलग तो कोई चीज नहीं है जिसकी मिट्टी है जिसका पानी है जिसकी आग है जिसकी हवा है जिसका आकाश है उसी का ये शरीर है तो तुम्हारा तो है नहीं तो इसको मेरा कैसे माना और फिर इसका इसको मेरा माना सो बात नहीं इसकी पूछ को भी मेरा मानते हैं इसकी जो इसके जो लघु भगनी होते हैं इसकी जो पूछ होते हैं उसको भी मेरा मानते हैं तो क्यों मानते हैं इसलिए कि देह को मैं मेरा मानता हैं एक बार मैंने एक संत से कहा बड़े सिद्ध पुरुष थे मैंने उनसे कहा कि हमको भगवान की शरण में कर दीजिए ईश्वर की शरण में सत्रह अठारह वर्ष की उम्र होगी बच्चे ही था ईश्वर पर बड़ी श्रद्धा बड़ा विश्वास था उन्होंने कहा कि तुम कल आके हमारे पास ये बात बताना कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो ईश्वर की शरण में ईश्वर के अधीन नहीं है मिट्टी ईश्वर के अधीन पानी ईश्वर के अधीन अग्नि ईश्वर के अधीन वायु ईश्वर के अधीन आकाश ईश्वर के अधीन और आकाश के भीतर रहने वाला और हवा से चलने वाला और गर्मी से जिंदा रहने वाला पानी और माटी से पोषण प्राप्त करने वाला ये शरीर जो पंचभूत के बिना रह ही नहीं सकता इसको तुम ऐसा समझते हो कि ये भगवान की शरण में नहीं है हमारे हाथ में है देखो सांस निकल जाती है तो ये माटी का माटी सांस रहते भी लकवा लग जाए पक्षाघात रोग हो जाए तो सांस रहते हुए और मन रहते हुए हाथ उठा नहीं सकते पांव चला नहीं सकते क्या अपना दावा इस शरीर पर अपना दावा कैसा है ये मैं मेरा करने के लिए भी कोई कानून चाहिए ना? तो या तो अपने श्रम से पैदा किया गया हो तो अपने श्रम से पैदा किया जाता हो तो कोई सांप बनना मंजूर करेगा कोई बिच्छू बनना मंजूर करेगा कोई ततैया बनना मंजूर करेगा हम अपने श्रम से इसको उत्पन्न करते हैं अच्छा तो दुश्मन पर विजय प्राप्त करके इसको छीनते हैं तो किसी ने हमको ये दान दिया है कैसे तुम्हारा हक है एक राजा दूसरे किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो उसका हो जाता है।, है अच्छा तो तुम्हारे बाप का ये शरीर था उत्तराधिकार में तुमको मिला है बाप की संपत्ति पर बेटे का उत्तराधिकार होता है, है? तो पिता माता की ये संपत्ति रही हो और तुमको उत्तराधिकार में मिला हो ऐसा भी नहीं है तुमने अपने श्रम से इसको प्राप्त किया हो का ऐसा भी नहीं है तुमने इस पर विजय प्राप्त की हो ऐसा भी नहीं है तुम इसमें गोद आ गए हो का ऐसा भी नहीं है अच्छा किसी ने दान दिया हो ऐसा भी नहीं है कहते हैं भाई पांच चार समय तक अगर भूखा रहे आदमी को रोटी खाने को न मिले तो रोटी पर उसका हक हो जाता है जबरदस्ती भी रोटी चीन के खा ले तो पाप नहीं लगता अगर पांच छह दिन का भूखा हो <laughs> तो ऐसे तुमको ऐसे तुमको अधिकार प्राप्त हुआ है आखिर ये देह में जो मैं और मेरा है ये विचार पूर्वक है कि बिना विचार के है किसी राष्ट्र के संविधान के अनुसार ब्रह्मांड के संविधान के अनुसार विश्व के संविधान के अनुसार ईश्वर के संविधान के अनुसार ये मैं मेरे का जो दावा है जमीन को मैं मेरा समझना रुपए को मैं मेरा समझना संबंधियों को मैं मेरा समझना शरीर को मैं मेरा समझना और उनके कारण दिन रात दुखी होते रहना कोई छूट जाए तो दुख कोई आ जाए तो दुख तो ये अपने दुख का बीज बोना और इसको अपने गले लगाना ये तो हमारी एक स्वतंत्रता है बेवकूफी से भरी हुई बेवकूफी से भरी हुई स्वतंत्रता है जो दुनिया की चीजों को मैं मेरी समझ करके और उसके लिए दुखी होते हैं तो ना नाहम भूतगणों रेहा और अलग अलग जब चीज होती है तो वो अपने लिए नहीं होती किसी दूसरे के लिए होती है जैसे दो तीन चार भाई हो और आपस में उनको उनमें फूट हो जाए तो उनको किसी दूसरे की आज्ञा से अपना व्यवहार करना पड़ेगा उनको पराधीन होना पड़ेगा मोटर में कई पुर्जे होते हैं तो वो ड्राइवर के चलाने के लिए होते हैं जब शरीर में अनेक वस्तुएं भरी हुई हैं तो वो खुद अपने लिए नहीं हो सकती वो किसी दूसरे के लिए होते हैं तो देह माने भानुमती का कुलबा कुछ यहां का कुछ वहां का एक जोड़ा हुआ पुर्जे का पुर्जे की जोड़ी हुई एक मशीन उसको मैं मेरा समझने का क्या कारण है अच्छा कहो कि हम बेहड्डी मांस जाम तो नहीं है इंद्रियों वाले हैं तो इंद्रियां भी अलग अलग हैं आंख केवल रूप को देखती है कान केवल शब्द को सुनता है जेहवा केवल बोलती है हाथ पकड़ने के काम आता है पांव चलने के काम आता है अब प्रश्न ये है कि ये पांचों तुम हो अलग अलग सिर्फ आंख हो तुम सिर्फ कान हो तुम क नहीं मैं पांचों वाला हूं तो तुम पांचों से न्यारे हुए ना ये अलग अलग रहने वाले पांच जिसके हैं वो तुम हो माने इनके साथ केवल माना हुआ तुम्हारा ममत्व है पांच चीज तो तुम नहीं हो तुम तो एक हो और इंद्रिया पांच है तुम पांच तो हो नहीं सकते कहो कि हम आंख में देखते हैं हम कान में सुनते हैं हम जीभ में चखते हैं हम त्वचा में छूते हैं नाक में सूंघते हैं तो बहुत बढ़िया परन्तु ये जगहें पांच हैं ये औजार पांच हैं तुम तो एक हो ना जैसे एक ही बिजली पंखे में जाकर उसको घुमाती है बल्ब में रोशनी कर देती है हीटर में गर्मी ला देती है रेफ्रिजरेटर को ठंडा कर देती है तो, लाउड स्पीकर में आके वो शब्द को बाहर फेंक देती है तो बिजली एक है परंतु मशीन अलग अलग हैं। तो इनमें से मैं कोई मशीन हूं कि मशीनों का संचालक उनसे अलग हो तो चैतन्य और जड़ का विवेक होता है क्या चेतन है और क्या जड़ है जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसको जड़ कहते हैं जड़ और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसको चेतन कहते हैं जो परप्रकाश भी होवे और स्वयं प्रकाश भी होवे उसका नाम चेतन है। और जो न स्वयं प्रकाश हो न परप्रकाश हो उसका नाम जड़ विज्ञान का क्षेत्र दूसरा है और दर्शन का क्षेत्र दर्शन का क्षेत्र दूसरा है जब तक नोन लकड़ी का जाता है तब तक उसमें लगना चाहिए और यदि ये विचार होवे कि ये मशीन कैसे चलती है कभी ये विचार होवे कि ये सृष्टि कैसे चलती है तत्व दर्शन की जब दृष्टि होवे तो देखना ये तुम्हारा अहम न हड्डी मांस मांसचाम का पुतला है और न तो इंद्रियों का समूह है क्योंकि ये अलग अलग हैं और तुम एक हो और ये दृश्य हैं और तुम दृष्टा हो ये जड़ है तुम चेतन हो इनके सो जाने पर भी तुम रहते हो जब देह का बिल्कुल भान नहीं रहता और जब इंद्रियां बिल्कुल काम करती हुई नहीं रहती उस समय भी आत्मसत्ता रहती है जागृत और स्वप्न से विलक्षण जो सुसुक्ति दशा होती है उसको भी तुम जानते हो अनुभव करते हो देखते हो तो इस अपने आप को ढूंढने की जरूरत है बोले भाई अपने आप को ढूंढने से क्या फायदा अपने आप को ढूंढने से ये फायदा है कि जो चीज अपना आपा नहीं है उसको मैं और मेरा मान लेने के कारण तुम बहुत दुखी हो रहे हो जो चीज अपनी नहीं है उसको मेरी मान लेने के कारण तुम